चारी प्राणे। आगम प्राधान्यन अद्वैतम प्रतिपादयता तत्नीक मिथ्याम अर्थात अद्वैत का प्रतिपादन किया गया आगम प्राधान्य आगम प्रमाण प्रधान तो अद्वैत का प्रतिपादन करते तो अद्वैत का प्रत्यनिक प्रत्यनीको द्वैत मिथ्याम द्वैत यदि मिथ्या नहीं हो तो अद्वैत परमार्थिक कैसे होगा तो अर्थाद नहीं तो अद्वैत प्रतिपादन नहीं हो सकता है यदि द्वैत मिथ्या नहीं हो तो अद्वैत कैसे होगा तो द्वैत प्रतिपादन आगम प्रमाण से करने से अर्थ से सिद्ध होता है द्वैत मिथ्या तभी अद्वैत होगा इधंतन मिथ्यात्म उपपत्ति प्राधान्य अभी प्रतिपत्ति शकम दर्शय प्रकरण्तरम अवतारयन ये अर्थात कहा गया अर्थात मतलब अन्य अनुपत्ति अद्वैत प्रतिपादन अन्यथा अनुपत्या द्वित मिथ्यात्व बिना अद्वैत प्रतिपादन नहीं हो सकता है मिथ्या नहीं तो अद्वैत कैसे होगा ये अर्थात अर्थापति प्रमाण से द्वैत मिथ्या तो कहा गया तो किंतु अभी तो क्या करेंगे तन मिथ्यात्व तस्व द्वित मिथ्यात्व उपपति प्राधान्य प्रतिपत्म शुषकम उपपति युक्ति युक्ति प्राधान्य आगवंत प्रमाण है युक्ति प्रधान से ज्ञातुम सुन सरल से ज्ञान हो सकता है इसको दिखाने के लिए प्रकरणान्तरम द्वितीय प्रकरण अवतरण करते है आदो दृष्टान्त सिद्ध्यर्थम तस्मिन् वृद्ध सम्मतिमा दृष्टान्त के द्वारा अनुमान करने के लिए दृष्टान्त से व्याप्ति ज्ञान होगा तो साध्य सिद्ध होगा दृष्टान्त में हेतु साध्य दोनों रहने पर दृष्टांत होता है दृष्टांत की सिद्धि करने के लिए पहले दृष्टांत निश्चय हो तो पक्ष में साध्य निश्चय होगा व्याप्ति ज्ञान होगा दृष्टांत है स्वप्न दृष्टान्त स्वप्न में दृश्य मिथ्या है उसे तो वृद्ध सम्मति में आह वृद्ध प्राचीन का सम्मति विद्वान की सम्मति वै तथ्यम सर्वभा स्वप्न आहुर्मनीषिण अंतस्था साम हेतुना स्वनेना पहले मनुष्य न मनुष्य न स्वप्ने सर्व भावान आहु मनुष्य बुद्धिमान लोक ज्ञानी लोग स्वप्ने सर्व भावान वैत्यम आहु स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं स्व मिथ्या ऐसे कहते हैं ये विद्वान की सम्मति बुद्ध सम्मति और हेतु ही केवल विद्वानी की सम्मति नहीं भावानाम अंतस्थान तु सम्धत्व हेतु ये हेतु ही पदार्थ अंतस्थान शरीर के अंदर दिखते हैं और समृद्व है तो ना अंदर रहने में से मिथ्या नहीं घर के अंदर जो दिखता है वो मिथ्या नहीं मानते सत्य मानते हैं क्यों समत्व न अल्पस्थान में बड़े बड़े पदार्थ दिखे सपने में आंख बंद कर सोया हुआ अंदर ही दिखता है हाथी पर्वत आदि दिखता है जो शरीर के अंदर नहीं रह सकते समृतवे न संकुचित स्थान में बड़े बड़े पदार्थ दिखते है इसलिए मिथ्या जरूरी है ठीका न केवलम कवलम आवशाद तो स्वपन मिथ्याम कि युक्ति तो पिछ्या आप्तथथार्थवक्ता तो मनीषि आहु वृद्धव विद्वान्क स्वपन दृश्य मिथ्याए इतने मात्र से स्वन मिथ्या तो बात नहीं जत हे किंतु युक्ति से सिद्ध होता है अंतस्था तो भावना संवृतु तो तो अंतस्थित असंकुचित पूर्वोत्तर प्रकरण यो संबंध सिद्ध्यर्थम पूर्व प्रकरण वृत्तम संक्षिप्य अनुबदति पूर्व प्रकरण आगमन प्रकरण उत्तर प्रकरण वै तथ्या के द्वितीय प्रकरण है दोनों का संबंध निश्चय करने के लिए पूर्व प्रकरण में जो वृत्त अतीत हुआ संक्षिप करके अनुवाद करते भगवान भासेकर ज्ञाते द्वै तो नदी उत्तम ज्ञान हो जाने पर द्वै तो नहीं रहता है ये कहा गया है? एकमेवा द्वितीय इत्यादि श्रुति भी एकमेवा प्रमाण से ही ज्ञान होने पर द्वैत नहीं रहता है क्यों वस्तुत तो द्वैत है ही नहीं अज्ञान से द्वैत दिखता है सदैव समय अग्रासित एकमेवा द्वितीय एक अद्वितय स्वगत सजात भेद रहता शुद्ध ब्रह्म एक ही, ही है सर्व ख ब्रह्म कहकर वर्तमान भी एक अद्वितीय ब्रह्म है तो ज्ञान होने पर अज्ञान निवृत्त होने से अज्ञान से प्रतिद्वैत नहीं रहता है ठीक है नहीं? इत्यादि इत्यादिश्रुति आदिपद आदिश्देन यदिश्रुतिर्गीहते तदरितर पश्य द्वैत जैसे होता है ज्ञानवस्था में तो अन्यान को देखिता है शुनता है जनता है वस्तुतः अवस्था में कोई अन्हीं तरी द्वैत मिथ्यास तो प्रागे सिद्धवा तो उत्तर प्रकरणम अनर्थकं आशंकिया तो द्वित मित्य तो पहले सिद्ध हो गया फिर उसको सिद्ध करने के लिए उत्तर द्वितीय प्रकरण व्यर्थ है ऐसा संकल से कहते है तत् मात्र द्वितीय श्रुति है आगम है ज्ञाते आगम प्रधान कहा गया आगम मात्र तथा तत। उपपत्या द्वैत वैतथ्यम शक्य तवधारये द्वितीय प्रकरण आरभ्य थे आगमन तो प्रमाण है युक्ति से भी द्वैत में वह तत्व मिथ्यात्म अवधारितुम शक्य निश्चय निश्चय किया जा सकता है इसलिए द्वितीय प्रकरण आरंभ किया जाता है टीका में यद द्वैतम मिथ्यात्म पूर्व मुक्तम तद तो आगम मात्र द्वैत मिथ्या पहले कहा गया वो तो आगमन प्रमाण केवल आगमन प्राधान्य न अधिकतम आगमन प्रधान ज्ञात हुआ न युक्ति तो सिद्धम आगम प्रमाण से निश्चित है फिर युक्ति से सिद्ध नहीं हुआ तस्मिन् आगम तो अवगत है युक्ति प्राधान्य नथ्यात्व अवगंतव्य मकरणातर प्रार्भ मत आगम से ज्ञात तो हुआ द्वैत मिथ्या है युक्ति प्राधान्य निथ्यात्व द्वैत मिथ्यात्व जानना चाहिए श्रुति से समझने के बाद मनन के द्वारा युक्ति से निश्चय होने से ही अग्निधि ध्यासन होता है तो श्रवण के द्वारा प्रमाण से निश्चित हुआ तो द्वित मिथ्यात्म युक्ति से भी सिद्ध होगा श्रवण के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता निश्चित होती है फिर मनन करके कैसे एकत्र हो सकता है मनन के द्वारा संशय नष्ट होने पर ही निधि ध्यास ब्रह्म कार्य होती है इसलिए आगमन से निश्चय होने पर भी युक्ति से भी निश्चय करना चाहिए मनन करके निश्चय होने पर ही निधि होता है तो यहाँ द्वित के मिथ्यात्म निश्चय करना है युक्ति के द्वारा इसलिए प्रकरणांतर प्रारंभ किया गया युक्ति प्रमाण अनुग्राहक तर्क होता है प्रमाण का अनुग्राह तर्कों के प्रमाण नहीं प्रमाण का अनुग्राह अनुग्राह होता है प्रमाण तर्क होता है अनुग्राह अनुमान प्रमाण करते यदि वन ही न सत धूम पी न सत यह तर्क है ये तर्क स्वयं कोई प्रमाण नहीं है यह अनुमान प्रमाण का अनुग्राहक है अनुग्राह होता है प्रमाण यहाँ तर्क देंगे देते मिथ्यात्व के लिए तर्क है प्रमाण का अनुग्राह अनुग्राह प्रमाण आगम प्रमाण प्रमाण से प्रधानत्वात् अनुग्राह प्रमाण प्रधान है तदधीन विचार आगम के अध्ययन विचार के पश्चात तर्काधीन विचार से सावकाशत्वात् आगमाधीन विचार हो गया अभी तर्काधीन विचार द्वितीय प्रकरण में अवकाश उसका है युक्तम पौर्वापर्यम इसलिए पहले आगमन प्रमाण हुआ आगम प्रकरण अभी वैतथ्य प्रकरण युक्त से पूर्वोत्तर प्रकरण पर्वापर्यम पूर्व प्रकरण आगम प्रकरण अभी वैतथ्य प्रकरण जिसमें युक्ति से मिथ्यात्व सिद्ध करना है संप्रति श्लोकाक्षरा योजना भगवान भाष्यकार श्लोक की व्याख्या करते हैं आगम तथा वैतथ्यम इत्यादि भाव वैतथ्यम वैतथ्यम सर्वान श्लोक है वैतथ्य है व्या व्याख्यान वितथ से तो तो भाव वैतथ्यम वितथे विगता तथा तथा नहीं असत्य भाव असत्यत वैतथ्यम का असत्यतम कस्यं भावना सर्वान सर्वेश कहन से किस कले न बाह्य आध्यात्मिका भावना बाह्य अंदर शरीर के जितने पदार्थ भावना का पदार्थन सपने उपलब्ध है सपने में उपलब्ध होते है बाहर भी दिखते कूथु और सुख दुख भी होते हैं भूख प्यास भी होते, जितने होते है बाहे बाहे सुका दे। सुका जितने उपलब्ध होते सब मिथ्या है ठीक है नौन बाह्य घटा दे आध्यात्मिक भाव है सुखा दे सुखा दे तो आध्यात्मिक भाव जितने उपलब्ध होते सपने में सब मिथ्या है ऐसे कहते आहु आहुका कथी कौन कहते हैं मनुष्य बुद्धिमान प्रमाण कुशला बुद्धिमान ये प्रमाण कुशल हुई कहते वै तथ्य हेतु अंतस्थान तो भावान समृद्धा अंत शरीर मध्य मध्य ही यहाँ शरीर के अंदर ही उनके सब दर्शन होता है ठीक है शरीर अंतर अवस्थान स्वप्न नाम भावान अनुभव प्रमाण स्वप्न पदार्थ शरीर के अंदर ही है दिखते हैं इसे अनुभव परमाणु दिखाते हैं तत्र ही भावा उपलब्ध पर्वत अस्त्यादे न भाई शरीर आदि शरीर के अंदर ही पर्वत अस्त्यादि सपने जो दिखते शरीर के अंदर दिखते दिखते शरीर आप भाई नहीं ये शरीर है ना जागृतकालीन शरीर इस शरीर के अंदर ही स्वप्न में एक कल्पित शरीर होता है उसके बाहर जैसे लगता है स्वप्न कल्पित शरीर स्वप्न में कल्पित दृश्य ये सब कुछ इस शरीर के तस्माते विथथा भवती इसलिए मिथ्या होनी चाहिए टीका में तेसाम अंतर भी न वैतथ्यम व्यभिचारा आशंका मनुद्ध पर्यरती अंदर जो दिखता है सो मिथ्या होगा शरीर का अंदर दिखता है से मिथ्या ये तो नहीं होना चाहिए अंदर दिखने पर मिथ्या क्यों होगा व्यभिचारा घर के अंदर दिखता है पदार्थ तो मिथ्या नहीं सत्य है तो शरीर के अंदर देखने से मिथ्या क्यों होगा इतना आशंका का अनुवाद कर परिहार करते में। तो भी तथा हुई तो ये शरीर के अंदर ही मिथ्या शंका करता है पूर्व से ननु अपवर्ग आदि अंतर उपलभ्य मान घटा दि भी अनेकांतिक हेतु इतना शंका अपवर्ग प्रकोष्ठ के अंदर उपलब्ध्य घटा दिए दिखते उससे हेतु अनि, अनिकांत के व्यचारी घटादी दिखते वो सत्य है मिथ्या कहाँ रजु सर्व मिथ्या है किंतु घटपटादी दिखते भो भोजन आदि तो सत्य है तो अंदर दिखने से मिथ्या क्यों होगा ऐसा शंका हमसे कहते समृत तो हेतुना केवल अंतर उप उपलब्ध होने से नहीं संकुचित अं, तो स्थान तो है समृतवे तो न हेतुना टीका में हेतुअत शंका हम बारह हेतुना कोई दूसरा हेतु नहीं वही हेतु अंत समृद्ध स्थान अंदर है और संकुचित तो कम स्थान में इसलिए मिथ्या अंदर है और संकुचित तो स्थान में उनसे ही मिथ्या है यद्यपि देहांत तो संकुचित देश स्वापनाभा तथा कथम इत्या मृषा देह के अंदर संकुचित देश में नाड़ी आदि में स्वप्न पदार्थ देहे के अंदर पर्वतादि दिखते हैं संकुचित स्थान पर्वत के लिए सकुचित योग्यस्थन नहीं है नहीं सर तो भी कथम तेषा मिथ्या मिश्र मिथ्या है ऐसा है से कहते भाष्य में नहीं न ही अंत संबंधी पर्वतहना संभव अस्टि अंधरसंकुचित दी में पर्वतहस्त संभवनी उत्तम कैमुत्तिकुत्थिन्या स्ोटी कौमुति स्पष्ट करते नहीं देहे नी दे देहे के अंदर भी पर्वत नहीं है के अंदर नाली में पर्वत अस्थि काेहे भी पर्वता न संभाव्य है तदर्वर्तिसु नाड़ीसु अति सूक्ष्म संभावना नास्त कि देहे के अंदर पर्वत अस्त सवे और तेह के तद अंतर्तिसु नाड़ीसु देह के अंदर रहते नारी सूक्ष्म अति सूक्ष्म उसमें तेम पर्वत हत्या देना संभावना नहीं संभावना ही नहीं इसमें क्या कहना इसलिए मिथ्या ही है सपना भाव सत्या पदार्थ सत्य नहीं है उचित देश शून्यवाद रजत भुजंगादि भाव जैसी सुक्ति में रजत रज में सर्प उचित देश उसके अवयव नहीं होने पर दिखते हैं। तो है तो मिथ्या है रजत होता तो है तो रजतत का अवयव होना चाहिए रजत अवयव कि रजत दिखता है सर्प कारणी कि सर्प रज रज में दिखता है उचित देश शून्यवाद यथा रजतभु आदय मिथ्या तथा सपना सा, सा, पदार्थ असत्य उचित देश ये सिद्ध हुआ मिथ्या ओम है ओ भद्री मेवा se ele não acha que está sendo julgado se ele não crê este que o lança